समर्थ सदगुरु श्री शुभदेव जी पधारे हैं और शुभदेव जी ने फिर यात्रा कृष्ण तत्व की ओर शुरू कराई तमेव शरणम गच्छ से मामेकम शरण व्रज वाली यात्रा है वरियान एशते प्रश्न राजा बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं यदि कोई पाप कृत्तम हो पापात्मा हो पापेभ्य पाप कृत्यम तो भी क्या सर्व ज्ञान प्लव नृजनम संतरष्यसी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तुतर जाएगा ज्ञान मुक्त करता है किस प्रकार से बोले जो भी पाप कर्म हुए हैं उसको जलाकर राख कर देता है संचित कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है ज्ञान जो क्रियमाण है जो भी इस वक्त हो रहे उसमें कर्ता भाव को मिटा देता है कर्म फल की वासना को समाप्त कर देता है ज्ञान इसलिए जो क्रियमाण है वो बांधते नहीं तीन कर्म है संचित क्रियमाण प्रारब्ध और जो प्रारब्ध है उसको भोग लेता है ज्ञानी हंसते हंसते तो तीनों कर्म में बैलेंस जीरो हो जाती है क्रियमाण संचित प्रारब्ध क्रियमाण मतलब वर्तमान में जो हो रहे हैं संचित मतलब जो हो चुके हैं जिनका अभी फल नहीं मिला वो जमा पड़े हैं और प्रारब्ध का मतलब है संचित कर्मों में से जो कर्म पक गए फल देने के लिए तैयार हो गए उन सभी कर्मों का एक सामूहिक फल एक सामूहिक आउटकम एक कलेक्टिव फ्रूट उसको बोलते हैं प्रारब्ध इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि भैया क्रियमाण कर्म का मतलब है वो जो आ, धनुर्धर आदमी धनुष्य पर बाण चढ़ाता है प्रत्यंचा पर वो है क्रियमाण कर्म अभी उसके हाथ में छोड़ना कि नहीं छोड़ना अभी उसके हाथ में इधर छोड़ना कि उधर छोड़ना इसलिए कहते हैं जो कर्म अभी तक नहीं किए गए तुम उसके स्वामी हो जो हो चुके उसके गुलाम, जो शब्द अभी तक बोले नहीं गए तुम उसी के स्वामी हो एक बार बोल दिया गया फिर तुम्हारे हाथ में नहीं जब तक नहीं बोले तब तक बोलना कि नहीं बोलना तुम स्वतंत्र हो निर्णय करने के लिए जब तक नहीं बोला गया कैसे बोलना यह निर्णय करने के लिए तुम स्वतंत्र हो लेकिन जब एक बार बोल दिया गया डेट्स इट अब बाजी तुम्हारे हाथ से निकल गई फिर लाख कहो कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं नहीं नहीं मेरा ये कहने का मन नहीं मतलब नहीं था बड़ी स्पष्टताएं करनी पड़ती धनुष्य पर चढ़ा हुआ बाण क्रियमाण कर्म है भाथे में जो भाथा है उसमें रखे हुए बाण निशंग में रखे हुए बाण संचित कर्म है और जो बाण छूट गया प्रारब्ध अब तुम्हारे हाथ में नहीं है तो प्रारब्ध भी तुम्हारे हाथ में नहीं है भोगना ही पड़ता है ज्ञानी को भी कर्म का सिद्धांत है कर्म जब तक फल नहीं देता शांत नहीं होता जो भी कर्म करते हैं अवश्य भोगना पड़ता है अवश्यमेव भोगतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम शुभ अशुभ जो भी हम कर्म करते हैं अवश्य भोगना पड़ता है तो जो कर्म अभी हम कर रहे हैं वो क्रियमाण है तुम स्वतंत्र हो कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो फिर से गीता कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेशु कदाच न कर्म फल हेतुर्भु माते ते संगोस्तकर्मणी माते ते संगोस्त कर्मणी कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्मणी एवते अधिकारः यहां पर अधिकार का मतलब है स्वतंत्रता अधिकार शब्द के अलग अलग अर्थ है साहब अधिकार का मतलब योग्यता भी होता है अधिकार का मतलब हक भी होता है अधिकार का मतलब स्वतंत्रता भी होता भागवत का प्रथम स्कंध अधिकार लीला है वहां अधिकार से मतलब है योग्यता पात्रता और यहां गीता में जहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्मणि एवते अधिकार यहां पर अधिकार शब्द का अर्थ है स्वतंत्रता तू तो कर्म में स्वतंत्र है लेकिन कर्मणि एव तू तो कर्म में ही स्वतंत्र है मां फलेशो उसके फल में तू स्वतंत्र नहीं उसका फल भोगने में तू परतंत्र है तू जैसा कर्म करना चाहता है कर तू स्वतंत्र है पुण्य करना चाहता है कर पाप करना चाहता है कर तू स्वतंत्र है, अच्छा काम करना चाहता है कर बुरा काम करना चाहता है कर तू स्वतंत्र है किंतु मां फलेश उसके फल में तू स्वतंत्र नहीं तू जैसा कर्म करेगा उसका वैसा फल तुझे मिलेगा और वो भोगने में तू परतंत्र है तू बंधा हुआ है तू कर्म कर रहा है तो तेरे कर्म की जिम्मेदारी तेरी अपनी है कर्मणी एवते अधिकार इसलिए सोच समझ करके कर्म कर जहां भी स्वतंत्रता होती है जिम्मेदारी उसके साथ जुड़ी हुई होती है बिना जिम्मेदारी की स्वतंत्रता स्वच्छंदता बन जाती है स्वच्छंद जीवन खुद का भी नुकसान करता है औरों का भी नुकसान करता है तो कर्म करने में स्वतंत्र है तो उसकी जिम्मेदारी कर्म के फल को भोगने की जिम्मेदारी तेरे कर्म की जिम्मेदारी तेरी अपनी है और इसलिए जब तू स्वतंत्र है प्राइम मिनिस्टर हैज द राइट प्राइम मिनिस्टर हैज द पावर ही इज़ द वन इज़ टेकिंग द डिसीजन बट देयर आर एडवाइजर्स पूछते हैं राजकीय सलाहकार होते हैं संरक्षक सलाहकार होते हैं वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे सलाहकार होते हैं उनसे सलाह करते तू स्वतंत्र है और तेरे पास यह अधिकार है जैसा कर्म करना चाहता है तू कर लेकिन उसकी जिम्मेदारी तेरी रहेगी सलाह की जरूरत है यस धर्म है वहां सलाह देने के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है तो वहां धर्म एक सलाहकार के रूप में आता है लेकिन सलाहकार की बात एडवाइजर की बात माननी न माननी अगेन प्राइम मिनिस्टर स्वतंत्र है तो धर्म को भी मानना न मानना तू स्वतंत्र है साहब इतनी स्वतंत्रता दी है लेकिन याद रहे मां फलेषु उसके फल में तू स्वतंत्र नहीं है जैसा कर्म करेगा उसका वैसा फल तुझे मिलेगा और उसमें तू परतंत्र है तुझे भोगना पड़ेगा इसलिए याद रहे यदि हम सुखी हैं यदि हम दुखी हैं तो हमारे सुख और दुख के निर्माता हम स्वयं ही हैं शास्त्र कहते हैं सुखस्य दुखस्य दुख से न कोपी दाता परोददाती कुबुद्धि रेशा अहम करोमी वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितों ही लोक सुख दुख का कोई दूसरा दाता नहीं है अपने सुख दुख के निर्माता हम स्वयं हैं। दूसरा मुझे दुख दे रहा है बाति फिजुल मैं कर रहा हूं ये वृथाभिमान अपने ही कर्म के सूत्र में बंधे हैं सभी यही बात रामचरितमानस में लक्ष्मण जी निषादपति गुह को समझाते सुख दुख कर न को सुख दुख कर निज कृत करोग सब भ्र निजृत कर ख दुख करदा हे गुह सुख और दुख का कोई दूसरा दाता नहीं निजकृत कर्म भोग सब सभी अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं इसलिए कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो लेकिन सावधान उसका फिर वैसा ही फल मिलेगा जैसा कर्म करोगे और वो भोगने के लिए तुम परतंत्र हो और इस नियम से ब्रह्म का बाप भी नहीं छूट सकता राम परम ब्रह्म है और उनके पिता दशरथ अनजाने में हत्या हो गई श्रवण की शब्द वेदी बाण से और श्रवण के अंधे मात पिता का शाप हो गया तो क्या भगवान के पिता होने के नाते उनको छूट मिली क्या छूटे ना भोगना ही पड़ा लेकिन क्योंकि भगवान के बाप हैं क्योंकि स्वयं वेद स्वरूप हैं क्योंकि स्वयं सकल सुकृतों की मूर्ति है सकल सुकृति मूर्ति नरनाहु पुण्य का साकार स्वरूप है और इसलिए शाप तो भोगना पड़ा लेकिन शाप भी वरदान हो गया शाप यह हुआ कि हे राजा जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं तुझे भी अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण देने होंगे इस शाप को सुनकर दशरथ जी प्रसन्न हुए थे क्योंकि उस वक्त कोई संतान नहीं थी मतलब यह निकला कि यदि अशाप सत्य होता है तो कम से कम बेटा तो होगा बेटा होगा तब बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मरूंगा ना तो उस शाप में भी छुपे हुए वरदान को दशरथ दिन देख लिया और पुत्र हुआ तो साधारण नहीं जगत का बाप बेटा बनकर आ परब्रह्म पुत्र बनकर आ गया और उसके वियोग में तड़प तड़प कर प्राण गए यानी भगवान के वियोग में मरे इसलिए मौद भी सुधर गई तुलसीदास जी ने इसलिए वंदन किया बंदव अवध भुवाल सत्य प्रेम जही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन त्रिन इव परिहरे बंदव अवध भुवाल सत्य प्रेम जही राम पद जिन पर भगवान की कृपा होती है अनजाने में भी कभी कोई गलती हो जाती है भोगना तो पड़ता है लेकिन वो शाप भी वरदान बन जाता है वो तो घटना भी उसके लिए कल्याणकारी हो, होती परीक्षित परम भागवत है हो गई गलती सिर पे सवार हो गया कलि पुरुष और एक निरपराध ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया हो गई गलती है। हो जाती सज्जन आदमियों से हो जाती है। भूल अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है तो राहें भी दिखाती है मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है जो अक्सर हो ही जाती है लेकिन जो कर ले ठीक गलती को अपनी गलती को सुधार ले जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं यु को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं लेकिन पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते तो साहब भुगतना तो बढ़ता है प्रारब्ध को भी भुगतना पड़ता तो क्रियमाण धनुष पर चढ़ा हुआ बाण संचित भाथे में निशंग में भरे हुए बाण कर्म हो चुका है लेकिन अभी उसका फल नहीं मिला ईमेल सेंड तो कर दिया डिलीवर नहीं हुआ वो वाली बात मैसेज इज सेंट पर देर इज नॉट डिलीवरी रिपोर्ट सो इट इज नॉट येट डिलीवर्ड वही वाली बात संचित जमा पड़ा पेंडिंग है जब पकेगा तब फल देगा तो संचित में पड़े हुए कर्म जब फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं पक जाते हैं तो उनका जो एक कलेक्टिव फ्रूट है उसको प्रारब्ध बोलते हैं ज्ञानी किस तरह से मुक्त होता है बोले ज्ञान एक अग्नि है ज्ञान की अग्नि में जो संचित कर्म हैं, पाप पुण्य जो भी हो वट एवर इट इज आग कोई भेद नहीं करती वो जला के राख कर देती है सब कोई भेद नहीं करती सज्जन वो भी जलेगा आग में जाएगा दुर्जन भी जलेगा कोई भेद नहीं करती आग ज्ञान अग्नि है और उसमें कोई भेद है ही नहीं वो सारे कर्म जलाकर राख कर देगी चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो जो भी वट एवर इट इज तो संचित सब जल के राख बैलेंस जीरो क्रियमाण बोले तो क्रियमाण को ज्ञानी कर्ता भाव से रहित होकर के कर्मफल की स्पृहा से मुक्त होकर के करता है लीला हो जाती है वो। मैं नहीं कर रहा हूं ये तो प्रकृति के गुण गुणों में बरत रहे हैं मैं कर रहा हूं यही अज्ञान है अहम करो मीट वृथाभिमान हम करोमी इति वृथा अभिमान ज्ञानी को यह पता है भाव से रहित होकर कर्मफल की स्पृहा से मुक्त होकर बस कर्म हो रहे हैं इसलिए बंधन नहीं और तीसरी बात प्रारब्ध तो प्रारब्ध को ज्ञानी हंसते हुए भोग लेता है अगेन बैलेंस इज नील तो तीनों खाते में बैलेंस नील हो गई ज्ञानी मुक्त हो गया इस प्रकार ज्ञान से जीव मुक्त होता है उस ज्ञान के लिए सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित तीन बातें आवश्यक है एक तो मन की एकाग्रता चाहिए दूसरे चित्त की निर्मलता चाहिए और चौथे विचार की पराकाष्ठा यानी मनन चाहिए मन की एकाग्रता के लिए ध्यान साधन है इसलिए सुखदेव जी ने दो प्रकार के ध्यान की विधि बताया स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान स्थूल ध्यान में यह धारणा करना है जो कुछ है सब मेरे प्रभु का स्वरूप है सिवाय भगवान के और कुछ भी नहीं चांदी क्या कलश है नक्काशी करी गई है अंदर सुंदर डिजाइन बनाया गया है हाथी घोड़े बेल बूटे लेकिन सब चांदी में ही है और चांदी रूप ही है फिर से सुनो चांदी में ही है और चांदी रूप ही है जो भी डिजाइन बनाया गया जो आकार बनाया गया उसका नाम कलश वो भी चांदी में ही है चांदी रूप ही है उस कलश में जो डिजाइन बनाया गया हाथी घोड़े बेल बूटे ये सब चांदी में ही है और चांदी रूप ही है तो बस ये सारी डिजाइन उस परब्रह्म में ही है और पर ब्रह्म रूप ही है भगवान से बाहर और भगवान से जुदा कुछ भी नहीं सब भगवत रूप है सब भगवान में ही है य भाव करो यह चौदह लोग भगवान में ही कल्पित है पाताल में पादूल पढ़ प्रपदे रतल महातल विश्वसृज्योतगुल तलातल वै पुष्य गंगे साहब इतने प्यारे प्यारे श्लोक हैं और एक एक प्रकरण एक एक कथा इतनी अद्भुत है मैं तो आ, क्या बारह स्कंद की कथा आपको सुनाऊं? सात दिन में कभी कभी तो लगता है कि सात दिन में आ, ए, एक ही स्कंद की कथा होनी चाहिए फिर दूसरे साल दूसरे स्कंद की तीसरे साल तीसरे स्क बारह साल में भले ही भागवत पूरी हो कथा के भी ती, तीन विधि है सात दिन की कथा एक महीने की कथा और एक साल एक वर्ष चलने वाली कथा ये लिखा है तीन प्रकार से कथा होती है एक हफ्ता एक महीना एक साल लगातार एक साल तो उसमें कहा गया कि भाई श्रेष्ठ कौन सी है बोले एक महीने वाली सप्ताह में क्या होता है बोले भागादौड़ी करना पड़ता है पूरी नहीं हो पाती और इतना कुछ विस्तार से समझा रहे हैं फिर भी वक्ता अतृप्त रहता है असंतुष्ट रहता है कि पूरा पूरा नहीं समझा पाए अभी इसको ठीक से नहीं बता पाए और श्रोता भी असंतुष्ट रहते हैं पूरी कथा नहीं सुनाए तो वक्ता और श्रोता की वो अतृप्ति फिर से वक्ता और श्रोता को इकट्ठा कर देती चलो फिर से इसलिए व्यंतुनवितुप्याम उत्तम श्लोक विक्रम और एक साल वाली कथा में बोले उसमें फिर नियमों में शिथिलता आती है धीरे धीरे आदमी का रस भी फिर धीरे धीरे शिथिल होने लगता है एक साल लगातार चले ना बोले ये तो रोज का हुआ तो फिर अंत में ये होगा कि केवल वक्ता रहेगा ये बजाने वाले रहेंगे दो चार कार्यकर्ता रहेंगे धीरे धीरे धीरे फिर पंडाल को पीछे से छोड़ना शुरू करेगी और आगे आगे थोड़े कार्यकर्ता रहेंगे और फिर एक समय तो ऐसा आएगा मेरे ख्याल से छह सात साल के बाद की कार्यकर्ता भी आएंगे भगवत जी की पूजा करेंगे आरती उतारेंगे महाराज जी आप कथा करिए हम जरा ऑफिस का थोड़ा काम देख के आते हैं अरे भाई बैठो बोले हमको पूरा विश्वास है आप जो बोलेंगे सच ही बोलेंगे बिना सच के और कुछ नहीं बोलेंगे भरोसा शिथिलता आ जाती है तो इसलिए कहते हैं ये एक मास चलने वाली जो कथा है वो श्रेष्ठ है अभी कभी करी नहीं है एक महीने वाली लेकिन तो कभी ठाकुर ने चाहा तो पता नहीं आगे आगे तो ठाकुर जाने लेकिन लगता है कि अब प्रथम स्कंध को ही देखो अब कल मैंने पूरा किया किसी तरह से लेकिन मुझे बिल्कुल संतोष नहीं क्योंकि अभी कहीं कथा से अनकही कथा बहुत बाकी रह गई चलो पाताल में तस्द मूलम बठंती पार्षणिक प्रबदेर सातलम विश्व सुरो्योत गुलफाओ महातलम विश्व सुजोत गुलफ तलातलम वही पुरुष से जंगे अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल कितने हुए अरे गिनो ना भाई सात हुए भू भुव स्व मह जन तपह सत्यम कितने हुए सात तो सात स्वर्ग है और सात पाताल है कितने हुए चौदह चौदह लोक है अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल भूहु भुव स्व महा जन तप सत्यम सात स्वर्ग सात पाताल चौदह लोक भगवान में ही कल्पित है भगवान से जुदा और भगवान से बाहर कुछ नहीं ये सब भगवद रूप ही है धारणा करो ये जो नव है वो नाभी है बादल है भगवान के केश है ब्राह्मण है भगवान का मस्तक है विराट का क्षत्रिय भुजाएं हैं वैश्य उरु है शुद्र चरण हैं समुद्र उदर है नदियां नाड़ियां हैं सूर्य चक्षु है चंद्रमा विराट का मन है माया उसका हास्य है धारणा करो सब मेरे प्रभु का ही रूप है भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं स्थूल ध्यान है और जो सबको प्रभुमय देखता है निज प्रभुमय देख ही जगत फिर कही सन कर ही विरोध फिर किसका विरोध करेगा वो? तो निर्वैर हो जाएगा अजात शत्रु हो जाएगा फिर वह विश्व मित्र हो जाएगा फिर वह सबको वंदन करेगा सी राम मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम जोर जुगपानी, सभी जड़ चेतन के प्रति सद्भाव से समर्पित हो जाएगा